अध्याय 21 वदेस भगवान शिव की पूजन की विधि श्री उपन्योज जी कहते हैं हे hey, यदु नंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का अप्रोक्षण करना चाहिए इसके बाद वहां फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फटका उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं फिर कवच मंत्र हुमो से पूजा स्थान को सब ओर से अवानुकषित करके अष्ट मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें वहां सब ओर कुश आ बिछा दें और, दे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें प्रोक्षणीय पात्र अर्घ पात्र पग पात्र और आचवणीय पात्र इन चारों का प्रक्षालन प्रोक्षण और विरक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्य को उनमें डालें पंचरत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षत आदि तथा फल पल्लव और कुश ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सु, सुगंध आदि एवं शीतल मन योग्य पुष्प आदि अर्पित करें और इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें पग पात्र में खस और चंदर छोड़ना चाहिए आचमनी यह पात्र में विशेषता है जयफल कंकोल कपूर सहिजन और कमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है कपूर चंदन कुशा भाग अक्षत जौ धान तिल घी सरसों फूल और भस्म इन सब को अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए कुश फूल जौ धान सहिजन कमाल और भस्म इन सबका रोक्षणीय पात्र में प्रेक्षणण करना चाहिए सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रति एक पात्र को बाहर से अभेष्टित करें तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उनकी रक्षा करके घेनो मुद्रा दिखाएं पूजा के सभी द्रव्यों का रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा रोक्षण करके विधिवत शोधन करें श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों के एकमात्र प्रोक्षनी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्य अर्घ आदि दें तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज आदि के क्रम से विधिवत विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी शाक्षा श्री नंदीश्वर की भली भांति पूजा करें उनकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है उनकी मूर्ति सौम्य है वे तीन नेत्र और चार भुजाओं से युक्त हैं उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल और दूसरे में मृगी तीसरे में डंक और चौथे में तीखा भेद है उसके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है मुख वानर के साद्रस है द्वार के उत्तम पार्श्व में उनकी पत्नी इसुयसा है जो मारुत गणों की कन्या है वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और मां पार्वती के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों में शिवलिंग का पूजन करके निर्मल्य को वहां से हटा लें तदनंतर फूल धोकर भगवान शिव के मस्तक पर उनकी शुद्धि के लिए रखें फिर हाथ में फूल लें यथाशक्ति मंत्र का जाप करें इसमें मंत्र की शुद्धि होती है ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त विनालय अर्पित करें तत्पश्चात इस देव के लिए आसन की कल्पना करें क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें कल्याण में आधार शक्षी भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं जिनकी अंग कांति उज्जवल है वे पांच खनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए जान पड़ते हैं अनंत के ऊपर भद्रासन है जिनके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है वे चारों पाए कर्मशय धर्म वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं धर्म नाम वाला पाया अग्निय कोण में है और उसका रंग सफेद है ज्ञान नामक पाया नैद्र कोण में है और उसका रंग लाल है वैराग्य व्याव्या कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ईश्वर ईशान कोण में है और उनका वर्ण श्याम है अधर्म आदि आसन के पूर्वादि भागों में क्रम से स्थित है अर्थात अधर्म पूर्व में अज्ञान दक्षिण में ऐवैराग्य पश्चिम में और अनाश्यर्य उत्तर में इनसे उनके अंग राजावरत मणि के समान ऐसी भावना करनी चाहिए इस भद्रासन के ऊपर से आधारित करने वाला श्वेत निर्मल पद्म आसन है anima आदि आठ ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के अष्टदल है वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के समान केसर में है। वे मनोमणि अति अनंत शक्तिया बीज है अपर वैराग्य करणीका स्वरूप ज्ञान नाल है शिव धर्म कंद है करणीका के ऊपर तीन मंडल चंद्रमंडल सूर्यमंडल और वाहिनी मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व विधातात्व तथा शिव तत्व का त्रिविध आसन है इन सब आசனों के ऊपर विचित्र बिछोनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो आसन के अनंतर आवाहन स्थापन सन्निद्रोधन निरीक्षण एवं नमस्कार करें इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं तदनंतर पाघ आचमन अर्घ स्नाननीय वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तंबूल देकर देवी शिवा और भगवान शंकर को शयन कराए अर्थात उपव्यक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं ईशानादि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण भगवान शिव का आवाहन करें भगवान शिव की अंग कांति शिवस्पति के समान उज्जवल है वे अनिशल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण है सर्वलोक स्वरूप सबके बाहर भीतर विद्यमान है सर्वव्यापी अणु से अणु और महान से भी महान है भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं श्री ब्रह्मा श्री इंद्र श्री विष्णु तथा भगवान रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर है संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते आदि मध्य और अंत से रहते हैं भाव रोग ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थित शिवलिंग के रूप में विद्यमान है ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध दीप धूप और नावाज इन पांच उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें परमात्मा महेश्वर भगवान सिंह की लिंग में मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें पंचगव्य श्री घी दूध दही मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सारे तत्व से तिल सरसों सत्तू के उगन से जो आदि के तन्बीजों से उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आ लेपन करके गरम जल से शिवलिंग को नहलाएं लेप और गंध के निवारण के लिए विल विपत्र आदि से रगड़े फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल पुलेत आदि के द्वारा सेवा करें सुगंध युक्त वाला आंवला और हल्दी विक्रम शार्पित करें इन सब वश्कों से भगवान शिवलिंग सब का शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्र जल कुश पुष्प जल स्वर्ण एवं रक्त युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से कर्मशय स्नान कराएं इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न हो तो यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा केवल अभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराएं कलश शंख और वरधनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ से जल से मंत्रोचारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए पवनामान सूक्त रुद्र सूक्त नील सूक्त औरी तो मंत्र लिंग सूक्त आदि सूक्त और करवा शीश ऋग्वेद सामवेद तथा शिव संबंधी शानादि पांच महामंत्र शिव मंत्र तथा प्रणव से देवेश्वर देव भगवान शिव को स्नान कराएं जैसे श्री महादेव जी ने पहले कहा है उसी तरह श्री महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए पुनी देवादि देव आदेश से सब कुछ करें अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उनमें पूर्वापर का विचार नहीं करना चाहिए अच्छा है उनमें महादेव और महदेवी की एक साथ पूजा होती रहती है शिवलिंग में या नेत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का भगवान शिव और देवी शिवा के एक साथ ही उप्योग होता